ये प्रमाण का प्रमा बताते है प्रमाण तो प्रमाण प्रमाकरण तर्कस तो प्रमाकर प्रमाण ये प्रमाकर प्रमाण तो असाधारण कारण को, करने को है। तो कर्मकते हैं ठीकानेौरस बजारे तो प्रमाण तत् प्रमाण ये प्रमाह का आरक्षण क्या अनिगत तत्व बोध विधान अनिगत अबाधिकर्थ विषय का ज्ञान अनिगत अनधिगत अधिगत होता है ज्ञात yes. ज्ञात विषय तो ज्ञान को प्रमा नहीं कहते हैं स्मृति न्यायालय में भी प्रमाह का आरक्षण में यथार्थ अनुभव का यथार्थ ज्ञान कहेंगे तो स्मरण का विव्रहण हो जाएगा स्मृति यथार्थ अयथार्थ दो प्रकार भी स्मृति यथार्थ है किंतु किन्तु वेदांत में भी इसमें भी अधिगत ज्ञान तय जो ज्ञान होता है स्मरण अभी जिसका स्मरण करते हैं पहले उसका ज्ञान अनुभव हुआ था तभी स्मरण होता है तो अभी स्मरण होता है ज्ञान विषय जो किन्तु प्रणा के लक्षण में अनधिवत तत्व बोध प्रण है अधिवत तत्व बोधक अधिगत ज्ञान तो तत्व का स्मरण हो गया अनधिवत तत्व का गोध है तो, तो स्मरण में लक्षण नहीं जाने के लिए अनधिगत विचन गया और धर्म में लक्षण चल जाए से तत्व बोध का है तत्व तत्व बोध कंसे बोध तात्विक बोध पारणा अबाधित बोध अनधिगत अबाधित ज्ञान है और पौर से यह पुरुष में पौरुष पुरुष व्यवहार का है सिर्फ व्यवहार का कारण प्रणाम उसका करणय प्रमाण विभाग रतन निधिक संख्या व्यवस्थित प्रत्यक्षानुमान अगाना अगमान प्रमाण ये तीन प्रमाण अधिक नहीं परमा संख्या जागरूक के लिए विभाग रतन का समय तर सकाल सकल प्रमाण मूलत्वा प्रथमतः प्रत्यक्ष लक्ष्य सकल प्रमाण मूलत्वा अनुमान करने के लिए ही पहले व्यापति गाना चाहिए और तो पक्ष में हेतु का प्रत्यक्ष हो तब अनुमान करें प्रत्यक्ष होने के बाद ही अनुमान की प्रवृत्ति होती है आगम प्रमाण शब्द से ज्ञान होगा किन्तु शब्द का तो प्रत्यक्ष होना शब्द सुनकर भी जो ज्ञान होगा ये आगम प्रमाण से ज्ञान होगा शब्द का प्रत्यक्ष होगा और जो शब्द प्रयोग करेगा उसका भी किसी प्रमाण से ज्ञान हुआ प्रत्यक्षाद से ज्ञान होने पर शब्द प्रयोग करेगा तो प्रत्यक्ष पूर्वक का ही अनुमान आगमन भी है सकल प्रमाण अनूल स्वास्थ्य और प्रमाण का मूल प्रत्यक्ष इसलिए पहले प्रथम का प्रत्यक्ष प्रथम तो प्रत्यक्ष में लक्ष्य थी प्रत्यक्ष का प्रत्यक्षण करते हैं इंद्रिप्रणाल चित्त तद सामान्य तदाया सामेषात्मक विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण ये प्रत्यक्ष वस्तु कियागा वृत्ति चित्त की वृत्ति है प्रत्यक्ष प्रणाली चित्त से वृत्ति चित्त तो शरीर के अंदर उसमें वृत्ति कैसे होती परिणाम बाह्य वस्तु पर आगा बाह्य वस्तु के साथ संबंध होगा चित्त का संबंध बाह्य वस्तु के साथ कैसे इंद्रिय प्रणाली कया इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय प्रणाली दिनांत में जितना अंत इंद्रिय के द्वारा बाहर जाकर के विषय के साथ संबंध होता है इसी प्रकार भी इंद्रा से संबंध साक्षात संबंध में इंद्रिय प्रणाली कैसे इंद्र द्वारा इंद्रणाली मार्ग है इस मार्ग से चित्त बाहर जाकर के बाह्य वस्तु के साथ संबंध होता है यह वास्तव का होता है बाह्य वस्तु पर आघात तब विषया वृत्ति तब बाह्य वस्तु विषय वृत्ति बाह्य वस्तु को विषय करने वाली जो है वो प्रत्यक्ष के प्रमाण में में इसे कहते हैं तो काफी वस्तु विषय जो वृत्ति है सामान्य विशेषात्म अर्थक्य अर्थ बाह्य वस्तु सामान्य विशेषात्म के सामान्य विशेष भी इसमें मतभेदी कामें करेंगे अर्थ घटा गया सामान्य विचेषात्मक है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति विशेष अवधारण प्रधानम इसके वित्तीय विशेष अवधारण प्रधान अर्थ तो सामान्य विचेषात्मक है किंतु विशेष का अवधारण विशेष का निश्चय होगा ये प्रत्यक्ष है विशेष अवधारण प्रधाना चित्र की जो वृत्ति इसको कहते प्रत्यक्ष प्रधान इंद्रिय प्रणाली कैचित इसमें अर्थ से समाररोपित्व निषेध निषेध है अर्थ से वृत्ति अर, प्रत्यक्ष विशेष अवधान प्रधान तो वृत्ति अर्थस्य अर्थ होना चाहिए अर्थ कह करके समारोहित समारोहित्व नहीं लेना सर्व तो आरोपित है तर्क को अर्थ नहीं कर दो तो आरोपित है अर्थस्थ वृत्ति इसलिए समारोहित तो नहीं देना जो अर्थ हो उसका ही ज्ञान रजिस्ट्र सर्क है ही नहीं इसलिए आरोपित सर्प का ज्ञान को प्रमाण नहीं कहेंगे अर्थस्थ समारोपित तद विषया वृत्ति बाह्य गोचरतया ज्ञानाकार गोचर थी तद विषय बाह्य विषय के साथ संबंध हुआ बाह्य वस्तुपुरघात तद विषय बाह्य वस्तु के साथ संबंध अनुतर बाह्य वस्तु विषय बाह्य वस्तु विषय यहाँ वृत्ति वृत्ति तद विषय बाह्य वस्तु विषय बाह्य वस्तु को विषय करें वृत्ति विज्ञानवादी भी ज्ञान तो मानते हैं कि बाह्य वस्तु को विषय बाह्य वस्तु ये ज्ञान का आकार बाघ्य कल्पित है बाह्य गोतर तय ये बाह्य वस्तु विषय समझते बाह्य है गोतर भी तय विज्ञानवादी कहते ज्ञान का आकार घटपट पर्वत जो दिखता है ये ज्ञान में है बाघ्यू बाघ्यो सब आकार ज्ञान में आराधित है योगाचार मते समति मत ये ता सा दिवसो किल विज्ञानवादी योगाचार मत है ज्ञान है। प्रशिक्षण उत्पन्न होता है नष्ट भी होता है ज्ञान का ये आकार बाहर भी दिखता है ज्ञान में ही आकार है बाह्य को वस्तु मानते हैं ये इसमें नहीं लेना क्योंकि बाहर वस्तु विषय वृत्ति है ईश्वर में रहना बाह्य वस्तु विषय करते ज्ञान आकार ज्ञान का आकार को विचय कर विवृत्ति ज्ञान आकार बोलते आकार ज्ञान का ही है उसको विषय वाली वृत्ति यह नहीं लेना बाह्य वस्तु को विषय करने वाली बाह्य वस्तु है तब भी तयी है तार्किको लोगों ने भी विज्ञानवादी का सुंदर किया बाह्य वस्तु का निराकरण करेंगे तो ज्ञान में आकार कहाँ से आएगा घटा पट आदि बाह्य वस्तु है उसके आकार है तो ज्ञान में आकार आएगा अरे बाह्य वस्तु कुछ है नहीं खाली ज्ञान है घटाकार पटाकार आकार कहाँ से आएगा इसलिए बाह्य वस्तु बाह्य गोचर से ऐसा होकर ज्ञानाकार गोतर जो विज्ञान का आदि मानते उसका वाहन करते हैं बाह्यकार चित्तवर्तन ज्ञानाकार से चित्त में ज्ञान का आकार होगा के बाह्य ज्ञेय के साथ संबंध हो करके बाह्य गय संबंध बाह्य बाह्य बाह्य संबंध ज्ञान घट रूपादी है बाह्य है, है उसके साथ संबंध होता है चित्त में होने वाले ज्ञान आकार चित्त का परिणाम है वृत्ति हो ज्ञान रूपये वो आकार का ज्ञान परिणाम ज्ञान रूप जो आकार परिणाम है वृत्ति उसका संबंध बाह्य घटक आदि के साथ कैसे होगा बाह्य वस्तु उत्तर आधार बाह्य वस्तु के साथ उत्तरायक संबंध होता है कैसे संबंध होता है इंद्रिय प्रणाली निकले प्रणाली कया इतने केवल उत्तरा तो बाहर वस्तु का उत्तराख संबंध है।, तो तो है तो तब उत्तराय हित महार बाह्य है तो वैवहीत है किस्तव है उत्तराय का संबंध कैसे होगा उत्तराधु महार इंद्रिय प्रणाली कया इंद्रिय प्रणाली इंद्रिय मार्ग के द्वारा बाहर को किस्तर जाता है सामान्य मात्र अर्थ में एक एक कुमार भट्ट है निमांत वस्तु सामान्य आत्मा तो जाति सामान्य घाटक हेंगे तो घटतत् अर्थ बोध होता है पट कहेंगे तो पटतव गो कहेंगे तो गुत्व ये सामान्य ही वस्तु ये भाटकर कुमार के भट्ट मानते हैं तो भी ग्रहण जो होता है जाति तो ग्रहण केवल नहीं होता है तो द्रव्य के साथ जाति का संबंध मानते हैं तादात में संबंध मानते है कुमार का भट्ट मीमा सार्कि का मत में एक तादात्मक संबंध है घट में घट तादात में रहता है घट पतने में तादात में रहता है तादात में होता है तद्रुप क्योंकि मीमांस लोग तादात में मानते हैं भेद सहिष्णु अभेद सादात्म्य जहाँ कार्कि लोग समुदाय संबंध कहते हैं वहाँ मीमांसा के लोग सादात्मक शब्द प्रयोग करते हैं कपाल में घट सादात्म्य न घट घटने घटक तो में नहीं, ये साधात्मक शब्द प्रयोग करते हैं जहाँ कार्कि समुदाय कहते हैं समुदाय मीमा समा में वेदांत में नहीं मानते हैं सादात्मकता भेद सहित वेद वेद लिए अभेद लिए नित्य में घटत तादात्म्य ने कहा था नित्य घट में अभेद भी है मृत्यु अभेदे और नृत्य में घटक भी है वेद हो तो हो में होगा द्रव्य में जाति गुणों क्रिया तादात्म्य में रहता है कि लोग मानते हैं इसे उनका मतलब में तो द्रव्य तादात्म्य में ही सामान्य का ग्रहण होता है द्रव्य में सामान्य जाति में रहता है तो द्रव्य तादास्म नीलो घट नील रक्त कटह गुणों के साथ द्रव्य का होता तो में होता है तब सामान्य समाधिकरण होता है अत्यंत अभेद में समान नहीं होगा अत्यंत तो भेद में समान अधिकरण नहीं होगा अश्व तो पुरुष हस्ती ये तो कहा जाता है अश्व ग अश्व गो है गौहस्ती अत्यंत भेद में ताजात्म नहीं होता है अत्यंत अवैध हुआ तो घट कल घट कुंभ ऐसा प्रयोग नहीं होता है व्याख्या करने के लिए तो घटका तो कुंभ कहीं किंतु घट कुंभ जैसे नीलम उत्पलम उस इसे घट और कुंभ कहा जाता है अत्यंत अवैध में ताजात्म नहीं होता है अत्यंत भेद में ताजात्म नहीं होता है जहाँ ताजा स्तम प्रयोग किया है भेद न अभेद है मृत है ये भेद भी अभेदवी ये भेद सहिष्णे तादात्म होता है नीलम उत्पलम नीलम तो उत्पल द्रव्य उत्पल भी नीलम दिखता है अभैद भी क्योंकि किन्तु एक गुणा एक द्रव्य है भेद भी है तो द्रव्य के साथ जाति का प्रयोग होता है तादात्म होता है तो जाति का द्रव्य तादाव्य में ग्रहण होता है तो वस्तु सामान्यात्म के भाटा मत है एक एक भाग अलग का तुम्हारे लोग बीते कन्नी और अन्य कहते विशेष बहुत लोग कहते बीते सामान्य से नहीं प्रशिक्षण उत्पत्ति नाते क्षण क्षण अलग अलग है ज्ञान का आकार प्रशिक्षण नया नहीं आए जिसको देख रहे आपको लगता है हम इसको एक से देख रहे ये मकान को काल देखा काले देख रहे इसको देख रहे इसके बीच में ये तो तो प्रशिक्षण तो दीप तिखा दीप तो देखो इस जला गया कहीं हवा नहीं अथवा तो तो दीप स्थिर होकर दीप तिखा कोई तो जाकर कोई पुसे देखो दीप को तो देखो उतर जल खिल जाती किन्तु कह तो वही है जो लगा देता हूँ जो सिखाती है वो सीखा भी है वही नहीं प्रशिक्षण परिवर्तन होने पर होने से प्रत्य हो जाती वही है। वो तो कोई एक बार बीमार था था। तो हो तो। जाता कोई और, थे। वही और थे। जो पहले खाया था हो गया हजम हो गया अभी कितने दिव्या खाया था वो भी कहते उसके सब जाती को कहते तदेव एक सादृश्य में तब समान जाति इसे प्रत्येक लोग कहीं भी प्रयोग किया जाता है वही है वही नहीं उसके है उसके सजातीय है इस प्रकार दीपतिका वही कहते तो सजातीय है द्रव्य पर्वत देख रहे थे तो वही पर्वतन हो नहीं उसके सजातीय है ऐसे प्रतिथि होती है विशेष पदार्थ बीतते है अलग अलग प्रतिक्रम है ये सब बहुत लोग कहते हैं क्योंकि सब अपने बीते हैं ऐसा मानते हैं जाति कोई मानते नहीं एक ही प्रत्येक वस्तु प्रशिक्षण उत्पत्ति नाथ वाला विच नाम है सामान्य विशेष तत्व का अपरिराधन नाय के लोग कहते जाति आकृति व्यक्त पदार्थ है। जाति आकृति व्यक्ति जाति आकृति विचित व्यक्ति घटक है तो घटक तो जाति घटगा जो आकार और व्यक्ति कद्रव्य ये सब मिला करके जाति आते व्यक्ति जाति के बना जैसे गौ एक पत्थर में सीमेंट से गऊ बनाते हैं वृषभ बनाते भगवान की जी के साथ, बनाते है ना नहीं और वृषभ है वृषभ तो जाति उसमें है गो तो जाती है गो तो का आकार है आकार है गो के आकार गवा आकार बना दिया पत्थर में तो गो के आकार हुआ गो तो, तो जाति नहीं, नहीं है तो पत्थर है गो तो जाति ले लोगों के आकार है तो आकार अलग जाति अलग हुआ तार्कि नायक मानते गो कहेंगे तो गो तो, तो, तो, तो।, तो जाति लेना गो के आकार लेना और जाति आकृति वाले द्रव्यट लेना ये कहते जाति सामान्य विशेषत्वता पर सामान्य विशेष तद्वता सामान्य विशेष तद्वता एक कहते तार्किक लोक सामान्य विशेष तद्वता नए के जतिया व्यक्ति कहते हैं ये अलग अलग अटे कि प्रतिपन्ना गाजीन प्रतिपन्ना अपरिगीन प्रतिपन्ना दावी लोक ने माना तो निराशाया सामान्य विशेष आत्मा ना उसका निराकरण करने के लिए कहते ये वस्तु सामान्य विचारात्मक है तदवता नहीं सामान्य विशेषात्मक ही जो हुँ हुँ है जो वस्तु हम देखते हैं वो सामान्य रूप तो भी है विशेष रूपये भी है सामान्य विशेषात्मक किंतु तादात्म अर्थत्य न तदवता उसमें सामान्य विशेष वक्ता नहीं किंतु अर्थत्य तारत्म अर्थ उसका तादात्म्य है भेद अनुपम अनुपमर्दय अव हेतु तादात्म भेद के निवृत्ति नहीं करके अवैध ज्ञान होता है तो तादात्म्य जैसे मीमांस लोग मानते घट घटस्व का तादात्म्य इस प्रकार का तादात्म्य सामान्य विशेष का सामान्य का वस्तु के साथ तादात्म्य है तागात्म्यार्थ के साथ सामान्य का तादात्म्य है एक एकांतानगमान प्रतिपादय ये तृतीय ध्यान आएगा द्रव्य पदार्थ के विषय में एकांत अन्य एक ही पदार्थ हमेशा एक प्रकार होता है ऐसा नहीं मानते ये आगे प्रतिपादन करेंगे एकांत से अनद्यगनात एक ही स्वरूप ऐसा नहीं मानते प्रतीक्षण अलग अलग होता है अलग रूप में अलग तो बहुत मानते हैं किन्तु इसमें वस्तु में एक रो जैसे घाटा कराया जितना मृत्यु मृत है मृत रो तो सामान्य है किंतु विशेष है दस घाट है दस घाट मृत्यु तब कितु प्रति घाट विशेष अलग अलग है दस घाट में एक घाटक तोड़ देंगे और कितने घट रहेंगे न रहेंगे जोर तो से बाहर देखे तोड़ देंगे तो कितने हैंगी? धीरे प्रहस तो जो तोड़ेगी तो, तो न रहे तो ये अलग एक ही घट सौर सब टूट जाए इसमें तो एक तो तो आगे प्रतिपादन तो नहीं है अनुमान आगम विषय प्रत्यक्ष विषय जब नीति अनुमान प्रमाण का विषय आगम प्रमाण का विषय अलग प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय अलग उसका अवस्थित पृथक बताते हैं विशेष अवधारण प्रधाना विशेष अवधारण प्रधाना पर्वत में धूम लेकर एक वन का निश्चय हो जाता है यह सामान्य ज्ञान होता है विपक्ष ज्ञान में वनी सामान्य वित्त वो व्यत्मक है किंतु वन सामान्य के ज्ञान हुआ धूम लेकर जो वन का ज्ञान हुआ वनी चतुष्पणा का कार्य है गोलाकार्य है इतने बड़ा है छोटा है निश्चय है को देखेंगे आकार निश्चय होता है नहीं होता सुनकर होता है कि के द्वारा बीते निश्चय नहीं होता है पर वह तो के निश्चय कि गया कितने कहता है कभी कभी पेड़ जल जाने पर गोबर इतने मोटा करेगी पर्वत में बनने का निश्चय हो गया निश्चय हो गया इतने इतने बड़े इतने निश्चय हो जाता है छोटा है टुकड़ा तो है कितने है निश्चय नहीं होता है पेड़ खड़ा है अग्नि तो जल जाती है बनी किस प्रकार नीचा नहीं, नहीं होता है कितने है सामान्य निश्चय तो हो गया ये सामान्य शब्द के बनने का ज्ञान हो है शब्द समुचार बनने का ज्ञान होगा बनने का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष सत्ता ज्ञान होता है शब्द समुद्र द्वारा वन्य का तो ज्ञान हो गया किन्तु वन किस प्रकार कहता है ये ज्ञान हो गया अनुमान आगमन से तो सामान्य ज्ञान होता है किंतु प्रत्यक्ष विषय अवधारण प्रधाना रि विषय अवधारण प्रधान कहने से अनुमान का विषय आगमन का विषय से विलक्षण एक प्रत्यक्ष का विषय है अनुमान के तरह धन्य का निश्चय हो गया शब्द शन का निश्चय हो गया जल चाहे कोई कुट्ठा का जल वगैरह जल का ज्ञान हो गया के जल सुन्ने करने लायक सुनने के लिए लाए या नहीं स्नान करने के लिए लाए यह नहीं निशे हो गया जल तो बहुत ऐसे जल है भी नहीं कर सकते ये इसलिए विशेष प्रत्यक्ष होता है यद्यपि सामान्य भी प्रत्यक्ष प्रतिभा सकते तथा विशेष प्रति उपकृत नीचे होता शब्द के द्वारा अनुमान के द्वारा सामान्य ज्ञान होता है जिस होता है और प्रत्यक्ष के द्वारा विशेष प्रत्यक्ष से सामान्य ज्ञान होता है खाली विशेष ज्ञान होता है विशेष ज्ञान तो होता है सामान्य भी ज्ञान होता है यह यद्यपि प्रत्यक्ष के सामान्य सामान्य में भी प्रत्यक्ष के प्रतिभा होते सामान्य जल जल ज्ञान तो होता है वन विज्ञान होता ही तथापि विशेष सामान्य गुण का ज्ञान प्रत्यक्ष में होता है यहाँ प्रधान है विशेषक तो सामान्य से ज्ञान हो गया सामान्य हो गया विशेष प्रति ऊपर नहीं होता गौण रूप से सामान्य ज्ञान होता है प्रत्यक्ष होता है विशेष का विशेष दिश्या। उत्तर अनुमान शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें सामान्य का ज्ञान होता है, है? होता है नहीं होता है सामान्य होता है विशेष का नहीं होता है सामान्य का ज्ञान होता है विशेष का नहीं होता है एकाग्रता से करना है योग अर्था योगानुशासन योगानुशासन कैसे योग थोड़ा तो ध्यान रखना योग चल रहा है करके मध्यम मध्यम थोड़ा योगकृति निरोध हो इसका लक्षण बताया तो बाह्य विद्युत को छोड़ करके थोड़े तो सीर्यक नहीं सीधा बैठे बाह्य चिंतन छोड़ करके तब तो समझ आएगा कभी कभी ऐसे नहीं सुन करके प्रश्न के सब पूछते हैं क्या प्रत्यक्ष में सामान्य <laughs> ग्रहण होगा? होगा नहीं होगा विशेष प्रत्यक्ष के द्वारा सामान्य का ग्रहण होगा विशेष का ग्रहण होगा दोनों का होगा हाँ ऐसे समझो उत्तर भी ठीक से दो जवाब तभी तो समझ आएगा कुछ तो सुनता है नहीं तो ऐसे बैठ बैठ करके बाहर घूमते रहेंगे यहाँ तो संख्या बहुत दोस्त चित्त निरोध उसको ध्यान रखना अन्य वो स्त्र करके चिंता न करने पड़ो समझ में आएगा भी अभ्यास करना पड़ता दृष्टि का यह नहीं कि खाली एक समय एक घंटा सुबह ध्यान करे दृष्टि निरोध करे बाकी चिस्तक भटकाए हमेशा अभ्यास करना पड़ता दृष्टि निरोधका जिस समय दो किया जाता समय उस समय मन लगाना होता है प्रति क्षण यदि प्रयत्न करेगा तो सफलता को प्राप्त करेगा प्रति प्रतिक्षण हमेशा प्रयत्न नहीं करे एक दो हमारा दरवाज करे ध्रुव जाते समय मन लगा करके एकाग्रता है श्रवन काल में श्रवन करे एकाग्रता अन्य चिंतन छोड़ देन करे फिर पुष्कर के समय कुछ चिंतन करे स्वतरता करते तो भगवान का चिंतन करें इसी प्रकार एकाग्रता का अभ्यास करें अभ्यास करने से भी जो तीन दुर्घ होता है तब कमजुर्या ग्रंथ भी ये कहा सामान्यता ज्ञान प्रत्यक्ष में सामान्य मे प्रत्यक्ष प्रतिभा तो दे फिर भी विशेष प्रधान हो गया सामान्य गौ हो गया क्योंकि अनुमान में शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वहाँ विशेष का ही है। का है। का होता है विशेष कार्य होता है सामान्य कार्य होता है प्रत्यक्ष में विशेष होता है तो प्रधान हो गया विशेष और सामान्य का ज्ञान तो अनुमान में भी शब्द में भी होता है जैसे प्रत्यक्ष में सामान्य ज्ञान हुआ तो गौण हो गया उप गौण हो गया एक तो साक्षात्कार उपलक्षण करो ये साक्षात्कार का भी लेना जैसे प्रत्यक्ष होता है ऐसे जो साक्षात्कार के ख्याति भी ये भी समझे ना सत्तर पुरुष अन्यता का भी भेद ज्ञान प्रकृति तुर्ज का भेद ज्ञान अन्य का भी विवेक ख्याति ये भी प्रत्यक्ष है विजय के खाति रहती लक्ष्यता होती ये भी लक्ष्यता है लक्ष्य है फल भी प्रति प्रति निराकर होती ये फल किस में प्रमाण का फल कहा जाएगा प्रमाण तो वहा फल में विद का निराकरण करते फलम पौलते है चित्रवृत्ति बोधवृत्ति का बोध चित्तवृत्ति उसका, उसका प्रकाश करता है पुरुष पुरुष में चित्तवृत्ति में चित्तवृत्ति में बुध का प्रतीत होता है तो पुरुष उसको प्रकाश करता है न पुरुष वर्ती पुरुषे पुरुषे हुआ फल कैसे होगा चित्त में वृत्ति हुई और फल पुरुषों में कैसे होगा वृत्ति कितने हुई और फल कितना है कुठान वे करी खदूरे पेड़ तो में करो, कुछ करदुर पला होगा कुठार खदीरे और, और वृत्ति हुई में बोध सूर्य नहीं खदीरे गोतर व्याकरण करो ना पला क्रियारे दोतरे व्याकरण कर खदी गोतरे व्यापार खदीरे को विशेष ना व्यापार कर पलाट का चरण होगा या आम्र का चरण होगा दोनों कहोग पलाट का नहीं होगा आम्र का भी खदर का होगा है। का हुए अभिशिष्ट पौरुष्टि बोध ये पल हो गया चित्तवृत्ति बोध चित्तवृत्ति है बोध चित्तवृत्ति बोध चित्तवृत्ति का बोध है पुरुष कलम अभिशिष्ट का फलमित नहीं, नहीं पुरुषगत तो बोध पुरुष में बोध कृत उत्पन्न होता है नही अभी तो चैतन्यमें बुद्धिदर्पण प्रतिबिंबित बुद्धिवृत्त अर्थाया तदाता आपाद्यमान फल ये फल के अभी वस्तुतः बोधनां तो कदार पुरुष में उत्पन्न होता है पुरुषता मिल लेते अभिक्रिय है उसमें तुझना की किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं है किसने पुरुष में बोध उत्पन्न नहीं होता तो है तो बता दे पुरुष में बोध नहीं जन्य से अभी तो चैतन्य हो और बुद्धि दर्पण का अर्पण प्रतिबिंदित पुरुषों में चैतन्य है चेतन ही पुरुष चेतन ही चैतन्य बुद्धि का के समान बुद्धि में तो दर्पण पुरुष का प्रतिम्ब होता है चैतन्य का, का होता है जैसे जल में चंद्र का प्रतिम्ब होता है जल का कंपन हो तो प्रतिबंध में कंपन दिखता है ये अंतरण में पुरुष का प्रतिबंबित होता है बुद्धि दर्पण में प्रतिम्बित हो बुद्धि में जो वृत्ति हुई अर्थाकर वृत्ति तो संघिक प्रतिभा दिखता है तो प्रतिबित चैतन्य अर्थाकार का दिखता है से बुद्धि वृत्ती अर्थाकार बुद्धि की वृत्ति अस्था कारण वित्तीकार वृत्ति दीतायाकार वृत्ति के द्वारा वो प्रतिमित चैतन्य तदाकर आपद्यवान वो भी विषयाकार हो जाता है वृत्ति विषयाकार है चित्त की बुद्धि विषयाकार है चैतन्य का प्रतीब हुआ वित्तकार वृत्ति भी प्रतीब हुआ वित्त आकार वृत्ति में प्रतिबंध जिससे जल में आकाश का प्रतिबंध दिखता है जल में कंपन आकाश में कंपन दिखता है चीता में वृत्ति हुई द्वितकार वृत्ति चैतन्य का प्रतिधवन से चैतन्य में भी वित्तीकारिता दिखती है वित्तकारिता कितने दिखते चैतन्य चैतन्य वित्तीय आकार का संबंध ही नहीं प्रतिधवन जिसमें दिखता है वही उसका ही बोध हो गया उसको प्रकाश करता है इतने मात्र से ही पुरुष का तो बोध हुआ में कुछ आता नहीं पुरुष के प्रत्येक में दिखता है अर्थाकर दुप्ति के तो द्वारा तदाकर आपाद्यमान और द्वितयाकारता को तो प्राप्त करने पर यह फल हो गया दिखता पुरुष में पुरुष में दिखता है द्वितकारता पुरुष तो में दिखने से फल का आ गया एक हो गया तत्व बुद्धि से अविचित समान बुद्धि के समान ये फल बुद्धि अविचित बुद्धि से अलग नहीं बुद्धियात्मक के फल चैतमय तुरु समय दिकता केवल फल से बुद्धियात्मक है तथा उत्तम बुद्धि अविचित फलन अविचित का बुद्धियात्म के मात्मिका है वृत्ति क्या है अभी बुद्धि का परिणाम बुद्धियात्मिक वृत्तिष्ठ बुद्धियात्मिका वृत्ति भी बुद्धियात्मिका है और जो फल भी बुद्धियात्मक बुद्धि में भी फल दिखता है वृत्ति भी बुद्धि में बुद्धि में वृत्ति बुद्धि में प्रती है तो फल सुनिश्चित इसी सामना अधिकरन्यासम अधिकरण्यास जनता समानाधिकरण होता है बुद्धि इसलिए फल बुद्धि में है वृत्ति में बुद्धि में है इससे बुद्धिष्ट हो गया अविचिष्ट हो गया वृत्ति जैसे बुद्धि में फल में बुद्धि में वृत्ति तो फल के ताजात्म लगता है सामान्य अधिकम दोनों काम थे फल भी पुरुष में दिखता है दोनों तो बुद्धि में है वृत्ति बुद्धि में और तो प्रतिम्ब भी बुद्धि में सामान्य सामान्यदि काम आज प्रमाण फल भाव प्रमाण है बुद्धि की वृत्ति और फल है प्रतिबिंब दोनों बुद्धि में है प्रमाण भी बुद्धि में फल भी बुद्धि में एक स्थान में रहने से प्रमाण फल प्रमाण फल कम भिन्न अधिक्रम नहीं हुआ खतरे में हो गया था नहीं हुआ था इसी प्रकार यहाँ शंका बुद्धित बुद्धि में फल पुरुष में कैसे तो बुद्धि में वृत्ति है बुद्धि में भी प्रतिम्बित पुरुष का प्रतिम्ब दिखता है प्रतिम्ब कहा लिखता है बुद्धि में अब वृत्ति किसने हुईन का अधिक्रम हुआ जहाँ टूठा लगाएंगे उसका चेजन होगा पदर का चेयन होगा बुद्धि में वृत्ति बुद्धि में प्रतिमित होने से वृत्ति और फल में समा हो गया प्रमाण फल भाग हो गया प्रमाण वृत्ति है फल है दो प्रतिम बुद्धि में ई पल है दोनों का एक अधिकार प्रमाण फल भाग हो गया एक तत्व तो सोपा में प्याह आगे कहेंगे बुद्धि है प्रतिबंधित पुरुष बुद्धि को ज्ञान उसको प्रकाश करता पुरुष हैुद्धि बुद्धि ने तो बुद्धि को प्रकाश करने वाले पुरुष है इतनी उत्परिष्टार्थ ये भी चतुर्थ अध्याय में दायित्व सूत्र में कहेंगे प्रतिपादन करेंगे प्रत्यक्षान्तरण प्रवृत्दि लिंग श्रोत्र बुद्धि अनुमान करो संबंध दर्शन समस्त तो आगमस्ती है प्रत्यक्ष के बाद आगम प्रमाण बताते हैं आगम शब्द प्रमाण है शब्द से अर्थ का बोध होता है शब्द से अर्थ बोध होने के लिए शब्दार्थ संबंध हो। ज्ञान होने पर अर्थबोध होगा शब्द के साथ अर्थ का जो संबंध है उसका नाम शक्ति है घट कहेंगे तो इसका स्मरण होता है लेखनी कहेंगे इसका स्मरण होगा तो लेखनी शब्द के साथ इस अर्थ का कोई संबंध है तो लेखनी स्मरण होगा इसको देखने में कोई लेखनी शब्द का ही होगा एक संबंधी दर्शन अपर पर्व संबंधित स्मारक होता है धूम के साथ वन्नी का संबंध होने से पर्वत कहीं धूम देखा बन्नी का, का स्मरण हो जाता है शब्द अर्थ का संबंध नहीं होता वो तो लेखनी शब्द से तो इसका स्मरण होता है पुष्प का घट का स्मरण क्यों नहीं होता है तो मानना पड़ेगा शब्द के साथ अर्थ का संबंध है इस संबंध को कहते शक्ति जिस पद की जिसमें शक्ति है सामर्थ्य बोध करने के लिए वो शब्द सुनने पर वो तो अर्थ का ज्ञान होगा यदि शक्ति ज्ञान है तो अर्थ बोध होगा शब्द सुना बहुत शब्द सुना अर्थ ज्ञान हो जाता है शक्ति ज्ञान नहीं हो तो अन्य भाषा में आज कोई बोल तमिल भाषा में क्या बोले बड़ी सुंदर वो बोल रहे थे उसमें अर्थ तो नहीं समझ आता है अक्षर क्या बोला उसमें समझ नहीं आता है कम से कम क्या शब्द क्या समझे शब्द भी समझ नहीं आता क्या बोले और ये रे क्य शब्द है ना सुनो कोई अन्य भाषा में कुछ बोलता है तो कम से कम शब्द को सुन क्या कहता शब्द वह भी है अर्थ तो कुछ समझ नहीं आता है। को विद आनय क्या कहा आने कि, कितने को शाद बोध बोलो? हैं बोलो कभीदार मालूम नहीं? जब कभीदार शब्द का अर्थ मालूम नहीं है आने लाभ किसको तो लाएंगे कभीदार क्या है बोध नहीं होता है शक्ति ज्ञान होने पर बोध होगा इसे शाब्दोध के लिए शक्ति ज्ञान कारण शक्ति ज्ञान कैसे होता है शक्ति ज्ञान हमें के तो कोई बता दिया आप तो इसको लेकर ही कहते शक्ति ज्ञान हो जाए शक्ति ज्ञान व्याकरण उपमान कोशास्त वाक्य मुक्तावली में आया व्याकरण आदि तो से कोश आपक्य आदि से होता है व्यवहार लोग मानिए शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान क्रोषाक्यवहार ते ते ते ते ते तो त व्याकरण उपमान वाक्य व्यवहार से आगे वाक्य केवृत्य सकतीग्रहण होता है विवृति विवरण के विवृतेर्वंति सानिध्य सिद्ध पदस्था सिद्ध सिद्धपद के सानिध्य से ही शक्तिग्रहण हो जाता है इस मुक्ता होने श्लोक किससे शक्ति होता है याद करना तो है कि इसको लिखना है क्या याद करना तो है तो लिखाएंगे नहीं तो लिखने के दर्शन जाएगा कल तो किसी ने लिखित सुन नहीं आता है बोलो न शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान शाक्या व्यवहार सत्य कोशा वाक्य कोशाप्त वाक्य जवहर वाक्यावहार ग्रहों व्याकोपम कोत वाक्य शेषातेर्दी क्रहो व्याकोपम्वाक्यात वाक्य शेषा वदन्ति वाक्य शेषावदी वाक्य शेषाते वदी सान सिद्धपद वृद्धा वाक्य शेषावदी सानिध्य से सिद्धपा सानिध्य सानिध्य से वृद्धा सानिध्यत पदस्य वृद्धा लिखलिया बोलो बोलो शे ग्रहणोपम पुरस्थवा शेषावृद्धि सानिध्य पदस्य वृद्धा इनसे जो शक्तिग्रह होता है ये सब तो बताते हैं शक्तिग्रह व्याकरण कोश अस्तवाक्य से व्याकरण कोशास्त्र व्यवहार से और वाक्य से साथ वाक्य से वाक्य से विवृत्य विवरण से, से, से और सानिध्यतः सिद्ध से सिद्ध पद के स्वाहिता में पद प्रयत्न से भी ज्ञान हो जाता है ऐसे वृद्धा बदलती शब्द प्रमाण भी आएगा प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया शब्द प्रमाण आएगा प्रत्यक्ष के बाद शब्द क्यों कहते उसमें लिया प्रत्यक्ष के द्वारा शक्ति ग्रहण होगा शक्ति ज्ञान होने पर शाब्दोध होता है शाब्दोध के लिए प्रत्यक्ष कारण होने से प्रत्यक्ष से किस प्रकार शक्ति ज्ञान होता है बता करके प्रत्यक्ष के नंत्र शब्द प्रमाण का आगाम प्रमाण का निरूपण करेंगे क्योंकि शक्ति ज्ञान शाब्दोध के लिए कारण अशक्ति ज्ञान प्रत्यक्ष पूर्व को होता है इसे प्रत्यक्ष के बाद आगम का निर्माण करेंगे